डुबकी लगा रहे वहीं चोर फिर रहे हैं घाट पर वो सामान लेकर भागने की ताक में भक्त कहते हैं हर हर गंगे चोर कहते हैं तुम करो हर हर गंगे हम कर देंगे तुम्हें नंगे सब लेकर और जो हर हर गंगे कर रहे हैं उनके पूर्वज पित्र लोक में भी रहकर कितने प्रसन्न होते होंगे कि हमारे कुल में ऐसे हुए जो आज गंगा जी नहा रहे हैं तीर्थ का सेवन कर रहे हैं और जो चोर सामान लेके भाग रहे उनके पूर्वज रोते होंगे कि हमारे कुल में हमें क्या पता था कि ऐसे होंगे इन्हें चोरी का पाप ही करना था तो तीर्थ ही मिले थे अरे और कहीं करते तो कम से कम तीर्थ में धुल तो जाता एक संत बड़ी अच्छी बात कहते रामचरित मानस में कहा गया जिम तीर्थ कर पाप तीर्थ में किए हुए पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है वह कहीं नहीं मिटता सब जगह का किया हुआ पाप तो तीर्थ में धो लेंगे पर तीर्थ का किया हुआ पाप धोलेगा नहीं उसका फल भोगना पड़ेगा तो ऐसी हम मानस की चर्चा में यह बात करें तो एक संत ने बड़ी अच्छी बात कही बोले भैया इसी तरह हम लोगों को भी सावधान रहना चाहिए बोले कैसे कहा कि संसारी जीवन में किए हुए पाप का फल तो साधु होकर धो लेंगे पर साधु होकर पाप करेंगे तो कहीं नहीं धोलेगा कहीं नहीं धोलेगा इसलिए ज्यादा सावधानी और कबीरदास जी इसलिए तो कहते राजा दुखिया परजा दुखिया साधु के दुख दूना दोहरी सावधानी और इसीलिए लेकिन भगवान तीर्थ की मर्यादा रखते हैं इसलिए गए जहां जग पावनी गंगा राम जी ने यह नहीं कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा वो वो परिस्थिति हो वैसी वो भक्त रविदास जी की भावना हो वैसी वो उन्होंने गंगा माता की महिमा ही नहीं बताई है कि अगर भक्ति सच्ची है तो गंगा जी यहीं उपस्थित है और इसका प्रयोग जितने आलसी हैं वो करते हैं उनसे कहो गंगा जी ना न गंगा जी मन गंगा तो कटौती में डालना सब जगह गंगाई जी है नल में बोले गंगाई जल का पानी है गंगा जल है कोई गंगा जी इसके लिए भी तर्क देंगे कि हम बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं पर राम जी भी ऐसा कर सकते गे इतने संत साथ में सत्संग हो ही रहा है गुरु जी भी हैं गंगा जी जाने की क्या जरूरत पर राम जी ने सोचा अगर हम ऐसा करेंगे तो बाद वाले लोग तो कहेंगे कि राम जी नहीं गए तो तीर्थ में तो हमें जाने की क्या जरूरत है एक बहुत उच्च कोटि के संत थे अद्वैत निष्ठा संपन्न अपनी स्वरूप स्थिति में ही रहते थे एक दिन पैदल पैदल जा रहे थे एक शिष्य उनके साथ था पीपल वृक्ष दिखाई पड़ा वो तत्वज्ञ महात्मा भी गए दोनों हाथ जोड़े सिर रखकर पीपल को प्रणाम किया दाई ओर से परिक्रमा की साथ में जो सज्जन थे उन्होंने भी वैसे किया कर रहे फिर बोले बोले गुरु जी आपको भी अब तक पीपल को प्रणाम और परिक्रमा की जरूरत है जिसके लिए कोई भेद ही नहीं रहा हो जो अपनी स्थिति में रहे कौन सी कामना रहेगी जो आप पीपल को प्रणाम पूजा जरूरी है क्या कर्तव्य है आपका यह महात्मा मुस्कुराए बोले ये मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रहा हूं क्योंकि हम नहीं करेंगे तो तुम्हें तो बहाना मिल जाएगा क्यों पीपल को प्रणाम गुरु ने किया हमने किया गुरु ऐसे नहीं अरे गुरु ने नहीं किया ऐसा करके प्रेरणा नहीं लेनी चाहिए कि हम भी नहीं करेंगे इसे ऐसे समझें कि मान लो कोई आदमी इतना अभ्यस्त हो गया हो तैरने में वो तालाब में आराम से पड़ा ना हाथ हिला रहा ना पांव हिला रहा पड़ा रहता अभ्यास बहुतों को ऐसा हो जाता है वो पड़े रहते और पहले ही पहले दिन जो जाए वो यही अच्छा है कुछ करना ही नहीं है आराम से पढ़ेगा और वो भी कहीं सोचे कि कुछ नहीं करें पड़े तो बचेगा कि डूबेगा इसलिए जो कुछ नहीं करते दिख रहे हैं उन्होंने बहुत दिन कुछ किया है तब ऐसी स्थिति आई है इसलिए भगवान राम ने कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो कोई नहीं जाएगा तीर्थ की मर्यादा ही नहीं रहेगी फिर तो इसलिए भगवान लोक शिक्षण के लिए तीर्थों की प्रतिष्ठा के लिए तीर्थों की मर्यादा के लिए तीर्थ में जाते हैं और तीर्थ को नियम पूर्वक करते हैं नियम पूर्वक तीर्थ का नियम क्या है महात्म सुने तीर्थ में जाके तो तीर्थ का ही महात्म सुने और कहीं की चर्चा ना करें कई लोग रहते तीर्थ में मोबाइल फोन हाँ क्या हो रहा ठीक है, है। कान से क्या सुन रहे हैं? कलकत्ता मुंबई जैन कहां की खबरें सुन रहे अरे पांच दिन रुक जाओ तीर्थ में आयो थोड़ा नहीं हालचाल ले रहे महाराज हालचाल और इस हालचाल में अपने हाल की चाल ही बिगड़ गई और जो एक आदमी को हमने देखा वो चले तो महाराज दोनों कानों में वो लगा ले कैसेट लगा ले वो मतलब तीर्थ का महत्व धोखे से भी न चला जाए गाए को गाए तब तीर्थ का ग मर्यादा है तीर्थ का नियम है भगवान वही करते हैं तीर्थ का महत्व सुने पहले महात्म श्रवण फिर तीर्थ में स्नान और फिर दान तब समझो कि तीर्थ यात्रा संपन्न हुई महात्मा श्रवण स्नान और दान राम जी ये तीनों करते हैं गाधी सुन सब कथा सुना ही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे गंगा हा गंगा नहर धीरे धीरे वही कैसे गंगा कैसे गंगाले है गंगाले है द्वार में कैसी से माता पहाड़ों से आई होकर धीरे धीरे कैसे गन ही कैसे गंगा है गंगा स्वामित्र जी गंगा और की कथा सुना रहे हैं तीर्थ का महात्म सुना और महात्म के बाद तब प्रभु ऋषिन समेत नहाए संत महापुरुषों के साथ स्नान किया और स्नान के बाद दान दान की बड़ी महिमा है तीर्थ के महात्म श्रवण से मन पवित्र हुआ स्नान से तन पवित्र हुआ और दान से धन पवित्र हुआ जो ना दे दान उसे समझो नादान दान पर भाई लोग बड़े विचित्र विचित्र ढंग के होते हैं धन की पवित्रता बिना दान के नहीं होती धन की शुद्धि दान से होती है मन की शुद्धि तीर्थ के महात्म श्रवण से भगवान के चरित्र श्रवण से भगवान के भजन से होती है और तन की शुद्धि स्नान से सेवा से होती है तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र दिए दान मन पवित्र हरि भजन ते हो त्रिविध कल्याण अपने यहां यह विधान है पर दान का रूप क्या हो दान का रूप यह है जो श्रद्धा और सामर्थ्य पूर्वक दिया जाए किसी सेवा कार्य में श्रद्धा और सामर्थ पूर्वक दिया जाए और संतोष पूर्वक लिया जाए और देने वाले में श्रद्धा ने क्या बताएं वह आ गए तो देना ही पड़ेगा वह बैठे क्या करेंगे इसको बहुत परेशानी है और जितना नहीं अरे आप इतना इतने में नहीं और लेने वाले की है दशा तो यह दान नहीं चंदा तो हो सकता है दान नहीं और चंदा तो जब आकाश के चंदा में भी कलंक है तो ये तो धरती का चंदा है इसलिए दान हमारे यहां दान की परंपरा है अच्छा एक अजीब बात चंदा में देने वाले को अभिमान है सबसे ज्यादा हमारा ही है पर हमारे यहां दान के साथ दक्षिणा है दक्षिणा क्यों ताकि दान किया है इसका अभिमान ना हो जाए इसलिए हम दक्षिणा देते हैं कि हमारी कृपा नहीं है कि हमने दान दिया आपने हमारा दान स्वीकार किया यह आपकी कृपा है इसलिए दक्षिणा दे रहे हैं दान दक्षिणा रामचरितमानस में संकेत है हम ही कृतारथ करण लगित्रण फल अंकुर अगर आप स्वीकार कर लेंगे तो हमारा सौभाग्य होगा इसीलिए एक एक बार एक सज्जन बोले कि गांव और शहर में क्या अंतर है ऐसी प्रश्न कर लेते गांव शहर में क्या तो हम अपने ढंग से बता दे हाँ अपने ढंग से बताओ हम लोग गांव शहर में एक अंतर है बोले क्या हम का गांव वाले भिखारियों को भी साधु समझते हैं और शहर वाले साधुओं को भी भिखारी समझते हैं इतने ही अंतर है तो बोले बात तो ठीक है लेकिन आप लोग देखते भी तो ये कई जैसे हो <laughs> बोले उसमें अंतर क्या है वो वो भीख लेते हैं आप लेते हैं उसमें क्या अंतर क्या अंतर है? हमने कहा एक अंतर है बोले क्या का भिखारी को भीख मिलती है तो भीख देने वाले की कृपा है और कोई साधु किसी की यहां भिक्षा लेता है तो लेने वाले की कृपा है देने वाले की और हमारी संस्कृति है कि अतिथि देवता है साधु भगवान का रूप है गुरु ब्राह्मण भगवान का रूप है आज हमारा सौभाग्य है कि भगवान पदार तो दान के साथ दक्षिणा यह दान और वो कोई दान है जिसमें खींचा तान <laughs> कबीरदास जी महाराज ने कहा सहज मिले सो दूध सम सहज मिले सहजता से मिल जाए वो दूध के समान और मांगने से मिले तो पानी सहज मिले सो दूध सब मांगे मिले सो पानी यहां तक तो ठीक है लेकिन कहे कबीर सो होए रक्त सम जिसमें खींचा ताने एक बार क्या हुआ एक आदमी श्री जगन्नाथपुरी में भगवान के दर्शन के लिए गया वो आगे बढ़े पंडा पीछे खींचे उसका कुर्ता पकड़ के खींचे इधर और वो आगे बढ़े वो पीछे मुड़के देखा क्या तो पंडा बार बार कहे सिर्फ सौ रुपए में नजदीक से दर्शन करो सौ रुपए निकालो नजदीक से दर्शन सिर्फ सौ रुपए में बोलो ये कोई दान है अब वो परेशान हो गया लेकिन वो आदमी भी कम विचित्र नहीं था जब उसने दो चार बार कुर्ता खींचा सिर्फ सौ रुपए में नजदीक से दर्शन सिर्फ सौ रुपए में नजदीक से दर्शन वो आदमी उलट खड़ा हो गया बोले क्या बात है पंडा जी तो बोले सिर्फ सौ में नजदीक से दर्शन वो आदमी पंडा से बोले बोले तुम्हें पचास ही दे दो हम बिना दर्शन के चले जाएंगे ला दे तुम बचा तुम हम बिना ही दर्शन के जा रहे ला दे, दे। बहुत है ना अब तो पंडा को प्राण बचाने मुश्किल हो गए वो आदमी पंडा का कुर्ता पकड़े दे पचास अभी जा रहा हूं वापस दे अरे भाई मुश्किल पड़ गई पंडा को भी ये हमको पहली बार मिला ऐसा पर श्रद्धा सामर्थ्य पूर्वक दान दिया जाए और संतोष पूर्वक लिया जाए यह तीर्थ की मर्यादा है और इस मर्यादा की स्थापना भगवान ने की है इसलिए हम लोगों को, को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि तीर्थों की मर्यादा है गंगा जी को ऐसे ही ना समझो जिनको देखकर भगवान ने गंगा जी की मर्यादा रखी उतने राम देवसरी देखी भगवान राम रथ से नीचे उतर जाते हैं गंगा जी को देखकर गंगा जी को देखकर राम जी रथ से नीचे उतर जाते हैं और हम लोग देखते नहीं आप मेला में जब देखो कोई तो कुंभ हो तो देखो गंगा जी के किनारे अगर आज का आज की स्थिति देखते तो तुलसीदास जी भी लिखते राम चढ़े रथ गंग निहारी हम ऐसे हमको वही चाहिए सवारी वहीं तक गंगा जी को देखकर राम जी रथ छोड़ देते हैं गंगा जी को सिर रख के धरती में प्रभु प्रणाम करते हैं भगवान ने मर्यादा रखी और जब ऐसे देखो तो भगवान तो उनके अवतार हैं जिनके चरण से गंगा जी का जन्म हुआ है लेकिन राम जी मर्यादा की स्थापना करते मर्यादा पुरुषोत्तम है गंगा जी की कथा सुनते हैं गंगा जी को प्रणाम करते हैं गंगा जी में स्नान करते हैं और दान देते हैं मानो हम लोगों को तीर्थ की मर्यादा समझाई कि हमने किया है तो तुम भी करोगे तो निश्चित जीवन में सुख समृद्धि और शांति मिलेगी इसलिए तीर्थों की हंसी मत उड़ाओ तीर्थों का सेवन श्रद्धा और मर्यादा पूर्वक करें तो भगवान ने देखो मर्यादा रखी अपनी मर्यादा में रहे तीर्थों की मर्यादा रखी अहिल्या जी को गया हुआ स्थान फिर से दिलाया यह है श्री राम और तीर्थ स्नान से कई लोग कहते फायदा होगा कि नहीं एक सज्जन कहते कि महाराज तीर्थ करें तो फायदा होगा कि नहीं हमने कहा क्यों सोचते हो ऐसा बोले क्या फायदा तीर्थ करें तो क्या फायदा तो हमने उनसे पूछ दिया जब वो कहने लगे तीर्थ करने से क्या फायदा तो वो तम्बाकू खाते थे हमने तम्बाकू खाते बोले हम क्या फायदा <laughs> कोई बता दे क्या फायदा है? बीड़ी पीने से क्या फायदा गुटखा खाने से क्या फायदा <laughs> तो कहते फायदा तो कुछ नहीं बल्कि नुकसान ही है हम भी जानते हैं हमने कहा कि तम्बाकू गुटखा बीड़ी में फायदा नहीं देखा और तीर्थ ही मिले थे जिनके लिए पहले फायदा बताओ क्या फायदा <laughs> लोगों को तर्क तो देखो कैसे तीर्थ के लिए पहले फायदा बताओ और इसके लिए कोई फायदे की बात सोचनी नहीं एक महात्मा के पास एक सज्जन गए महात्मा ने कहा बेटा राम राम किया करो सो बोला क्या फायदा महात्मा बोले भगवान के नाम की माला हमारे कहने से केवल एक माला बिना फायदे की सोचे नहीं कर सकता कर लेकिन आदमी की सोच विचित्र है एक महात्मा के आश्रम में एक सज्जन थे तो उनको सिरदर्द हुआ होगा So, उन्होंने बांधा कपड़ा तो कमरे में ही रहती सिर दर्द हो रहा था ना अब कमरे से बाहर निकले कपड़ा बांधे ताकि लोग पूछ क्या हुआ पता नहीं क्या बात सवेरे से बहुत दर्द बहुत जोरदार फटा जा रहा था भगवान की इच्छा भगवान की इच्छा सबकी सहानुभूति बटोरता फिर भगवान की महात्मा जी ने देखा उस आश्रम के जो स्वामी इधर आ हा महाराज क्या हुआ बड़ा दर्द है सवेरे से बहुत पता नहीं क्या भगवान की इच्छा महात्मा बोले क्यों रे भगवान ने इतना बड़ा सिर दिया तब तो किसी से कहने नहीं गया अब भगवान ने जरा सा दर्द दे दिया तो झंडा बांधे घूम रहा है कि देखो ये देखो भगवान नहीं कहते सोच ही विचित्र है इसीलिए तीर्थ से क्या फायदा तो रामचरितमानस ने उत्तर दिया राम जी के चरित्र ने उत्तर दिया फायदा है क्या तीर्थ होने से राम जी की उदासी मिट गई पाप का प्रायश्चित हो गया अ जब उदासी मिट गई इसका क्या प्रमाण कभी तो चले राम लक्ष्मण मुन संगा और गंगा जी स्नान के बाद हर से चले ब्रह्म सहाया हर सी चले हर सी चले बोल सगी चले, चले, चले, चले सहाय ये मुनि ब्रंद सहायक हो गए देखो मुनि संत ये तो पुण्य के रूप है, है? भगवान की कृपा के रूप है यह कब सहायक हुए संग तो पहले ही थे सहायक कब बोले जब गंगा जी नहा के चले इसका अर्थ यह है कि जब कोई सत्कर्म करके आगे बढ़ता है तो संतों की सहज कृपा उसके साथ हो जाए और फिर देर नहीं लगी वेग विदेह नगर नियर आया भगवान जनकपुर में आ गए अब यहां एक बात और हुई अमराई दिखाई पड़ी बगीचा देखे अनुप मराई देख अनुपय अनुपय अनुपय एक बड़ी सुंदर आम्र बाटिका दिखाई पड़ी गुरुजी ने कहा राम यही ठहरो कौशिक कहा मोर मन माना यहीं रही रघुवीर सुजाना मेरे मन में तो यह है कि अब यही रहा जाए देखो और राम जी ने एक बार भी कहा कि गुरु जी आप कह रहे सो तो ठीक लेकिन अपने को जरा जच नहीं रहा है थोड़ा थोड़े आगे पर यहां राम जी के लिए एक विशेषण आया है यहां रही रघुवीर सुजाना गुरु भक्तों में राम जी सुजान है यथा सुजन अंज दृघ साधक सिद्ध सुजान और सुजान कौन गुरु जी ने कहा कि मेरा मन तो यहां रुकने का है वाह गुरु जी के मन से जिसने अपना मन एक कर दिया हो वही सुजान हो सकता है गुरु जी का मन है बस ठीक है हमारा कहे का, का मन मन मिल जाए बस और किससे मन मिला राम जी का गुरु जी के मन से अपना मन मिला दिया मन जो आपकी इच्छा बस उसमें सोचना क्या है आपने कहा कि यही राम जी बोले यही यह मर्यादा गुरुदेव के वचन पर उचित कि अनुचित किए विचारू धर्म जाय सिर पातकू और जो गुरु जी की बात में भी अपनी एक बार गुरुजी जा रहे थे संग उनका एक चेला था नदी भयंकर जल प्रवाह बरसा हो गई थी तो नदी में एक कम्बल बहता दिखाई दिया काला काले रंग का चेला बोला गुरुजी आज्ञा करें तो ले आए अभी तैर कर जाते हैं कंबल ले आए गुरुजी बोले नहीं लोभ में मत पड़ो जो बह रहा है उस बहने दो तो उसको पकड़ने की काहे को कोशिश करते हो अरे बोले महाराज मुहे आया ग्रास कुछ हो तो आप भी कैसी बातें कर रहे ले आएंगे बिछाने के काम आएगा उड़ने के काम आएगा और आपकी सेवा होगी गुरु जी बोले तू हमारी सेवा की छोड़ हम जो कह रहे हैं गुरु जी आपकी सेवा तो करेंगे और सेवा तो करेंगे पर यह सेवा नहीं समझा कि आज्ञा सम न सुसाहेब सेवा गुरु जी मना कर रहे तो मना करें नहीं जाना नहीं गुरु जी गुरु जी का कहो तो गुरु जी गुरुजी बोले अब जब नहीं ही मानना है तो जा कूद गया तैरते हुए वहीं पहुंचा कंबल पकड़ा पर वो कम्बल नहीं था जंगली रीच था भालू वो नदी में बहकर आ गया था दूर से कंबल दिख रहा था वो तो गुरुजी की बात नहीं मानी अब जो उस पे हाथ तो कंबल तो था नहीं रीछ था बूरत का जो आधार जन तो हमें बचा ले तो ये डूब है कभी वो डूब है। अब ये फेंके वो ऊपर गिरा ये उधर करे अब गुरुजी ने देखा कि ये तो हमारे चेले की और कम्बल की कुश्ती होने लगी तो गुरुजी वहीं से चिल्लाकर बोले बेटा अब भी छोड़ दे कंबल को और लौटा मेरे पास चेला बोला गुरुजी अब हम तो कम्बल को बहुत छोड़ते हैं। अब कम्बल ही हमें नहीं छोड़ता है अरे गुरुओं की बात में। नहीं इसीलिए कहा बिना विचार करिए सुब जाने अनुभवी पुरुष है उन्होंने कहा उस पर वे जहां कहे ठहर जाओ ठहर जाओ तुम सिदास जी तो कहते चले उमग पग पर नहीं न खा ले जंगल में भी मंगल हो जाएगा अगर गुरुजी ने कह दिया है तो यह राम जी का चरित्र सिखाता है राम जी बाटिका में रहने के लिए तैयार बगीचे में रहने के लिए तैयार गुरुजी बोले यहीं रह यहां रही रघुवीर सुजाना भले ही नाथ कही कृपा निकेता और तुरंत इतने का जो आज्ञा उतरे पुनि मुनि वृंद समेता यह राम जी की मर्यादा यह मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र है विश्वामित्र जी ठहर गए अब देखो जनक जी को पता लगा विश्वामित्र महामुनि आए समाचार मिथिला पति विश्वामित्र जी आए हैं तो कौन गया मिलने जनक जी क्यों जनक जी कोई कम ज्ञानी है जा सु ज्ञान रवि भवन सिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा सुखदेव जी जैसे महात्मा भी जिन जनक जी से ज्ञान लेने जाते हैं उन विदेह राज जनक जी को समाचार मिला कि विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी भी ज्ञानी है तो कोई दूसरा होता तो कहता कि वो ज्ञानी है तो क्या हम क्या कम ज्ञानी है वो ठहर गए तो ठहरी रहे, वो आ जाए तो ठीक है आ जाए यहा तो स्वागत है हम जाए सोच सकते लेकिन जनक जी समाचार मिथिलापति पति पाए और जो समाचार मिला तो लेने के लिए क्यों कौन सी मर्यादा है किसी ने जनक जी से कहा कि वो भी छत्री आप भी छत्री आप परम ब्रह्मज्ञानी, वो भी ज्ञानी लेकिन जब दोनों बराबरी के हैं तो आप स्वागत के लिए क्यों जा रहे हैं